और जिसको हवा होती है सवारी आती है ऐसे लोग भी जब मंत्र दीक्षा लेकर करते तो हवा और सवारी भक्ति तो वेद प्रकाशा मंत्र जाप हो और मंत्र में दृढ़ विश्वास हो विश्वास रहित तो मंत्र का लाभ उतना नहीं होता और भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है लेकिन अभागा कलयुग गुरु में श्रद्धा नहीं करने देता है क्योंकि भगवान तो मूर्ति है कुछ बोलेंगे नहीं कुछ घड़ाई नहीं होगी और गुरु तो बोलेंगे भी घड़ाई भी करेंगे तो भगवान की मूर्ति में तो श्रद्धा हो जाती है पत्थर की मूर्ति में तांबे पित्तल की मूर्ति में तो श्रद्धा हो जाती है लेकिन चलते फिरते सदगुरु की मूर्ति में जब श्रद्धा अटूट हो शिष्य का दिव्य ज्ञान होता है। गुरु गोविंद धोमो खड़े किसको को लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की जो देव दिखाए। तुलसीदास ने कहा गुरु बिना भवन निधि तरह न कोई चाहे बिर शंकर सम होइ। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम कल बताया था मैं जब डेंडे जब और दृढ़ता से लग गया तो डेंडे भी दें उसके लिए तो तारण हार मंत्र बन गया तो कुछ लोग गुरु मंत्र ले गए फिर बोलेंगे बाबा जी ये गुरु मंत्र है लेकिन मैं खलाने ना जप सकता हूँ पहले जपता था और ये पहले जपता था तो क्या तू ने जख मारा अब जरा जेट विमान मिल गया तो बोले लो, लोकल में लटकता रहू तो लटकता रहा थोड़ा लोकल में भी तो ये मंत्र में और गुरु वचन में दृढ़ श्रद्धा हो तो शिवाजी जैसे को देखो जंगल की शेरणी दूध दो देती है शेरणी दूध कैसे दोनों देती समर्थ रामदास के प्रति उनकी आस्था है घोड़ी कैसे किला कूदती है अभी कांग्रेस की घोड़ी की घोड़ी नहीं शिवाजी की घोड़ी किला कूद गई समर्थ रामदास में उसके आस्था थी रामदास के कृपा ने हम घोड़ी को किला कूदवा दिया तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम अलजू मूर्ति में तो श्रद्धा करने न देगा क्योंकि मूर्ति तुम्हारे को शराब क्यों छुड़ाती मूर्ति नहीं छुड़ाती मूर्ति तुमसे पाप नहीं छुड़ाएगी बोलकर इसलिए मूर्ति में आस्था हो जाती है लेकिन गुरु तो डांटेंगे पाप छुड़ाएंगे गुरु संकेत करेंगे मंत्र दीक्षा लिया कोई बुरा काम करोगे तो मंत्र दीक्षा के दिन ही गुरु के साथ तुम्हारी एक जैसे एक्सचेंज टेलीफोन एक्सचेंज के साथ लाइन जुड़ जाती है तो कभी कुछ ऐसा काम करेंगे तो महसूस होगा कि गुरु नाराज हैं आप प्रणाम करने गए तो भी, भी गुरु की आंख जरा ऐसे गर्म देखेंगे तो फिर श्रद्धा गड़बड़ होगी क्या होगा ये होगा वो हो होगा तो गुरु ने ईश्वर इश्व, गुरु ये दो मूर्ति देखती है अलग अलग लेकिन ब्रह्म तत्व एक ही है ईश्वर गुरु रात ने मूर्ति भेदे विभागिनो व्योम देवाय तस्मय से गुरुवे नम ईश्वर और गुरु मूर्ति भिन्न देखता है लेकिन वास्तव में वो सचिदानंद पर परमात्मा एक ही स्वरूप है शरण दास गुरु कृपा की उलट गयी मेरी नैन पुतरिया गुरु की कृपा हुई तब नैन पुतरिया मतलब देखने की दृष्टि सोचने की दृष्टि मेरी बदल गई जो देखो मैं मानते थे संसार को सच्चा मानते थे और जन्म मरण के चक्कर में घसीट जाते थे वो अब अजन्मा आत्मा के तरफ झुकाव हो गया एक चरण दास के संत हो गए उनका वचन है चरणदास गुरु उलट गए मेरे चरण दास गुरु कृपा बिना आदमी की दृष्टि नहीं बदलती व्यवहारिक दृष्टि तो सबके पास है मनोह दृष्टि और आत्म दृष्टि ये दो दृष्टि गुरु की कृपा से ही आती है तो व्यवहारिक दृष्टि का भी रोग शोक आज नहीं होती गुरु मिले तब गुरु से यह ज्ञान सीख लेना चाहिए कि गुरु जी संयम में कैसे आगे बढ़े गुरु बोलेंगे यौन सुरक्षा पढ़ा करो गुरु जी सुख दुख में सम कैसे रहें सत्संग सुनाते हैं उसमें बताते हैं गुरु जी क्रोध के समय क्षमा के गुण को कैसे विकसित करें और क्रोध के समय जलते हुए हृदय की रक्षा कैसे करे ये सीखना चाहिए गुरु के पास गुरु अहिंसा वृत्ति कैसे लाएं, गुरुजी जी अहंकार विलय कैसे हो गुरु भक्ति कैसे दृढ़ हो गुरुजी कहेंगे गुरु गीता तपणा करो अहंकार विलय कैसे हो कि तो तो अपने से बड़ों की निगाह में रहो जो ज्ञान में ध्यान में सदगुणों में भक्ति में ईश्वर के जगत में आ गए हैं उन, उनके संपर्क में रहो अपने से पुराने गुरु भाई और गुरु भाई तो पुराने हो लेकिन लाच रिश्वत लेते हूँ खूब नाम कहे तो मैं गुरु का हूँ लेकिन अंदर में ठंड ठंड पाल हो तो ये कोई पुराने गुरु भाई का लक्षण नहीं है घोष खूब खाते हूँ और मौका आके यश के सामने गुरु के आगे खड़े हो जाए तो ये पुराने गुरु का गुरु भाई का लक्षण नहीं है पुराना गुरु का लक्षण यह है कि जो सत्संग में में में साधन भजन में, सेवा में पुराना हो, से करता हो, करता गुरु भक्ति में हो, तो ऐसे लोगों का संग करने से गुरु भक्ति सेवा अहिंसा सद्गुण बढ़ते हैं। गुरु मंत्र का अधिक जब करने से ध्यान करने से सद्गुण बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की योग्यता बढ़ाकर दैवी योग्यता ही तुम्हारी संपदा है हकीकत तो में आध्यात्मिक धन ही तुम्हारा धन है यहाँ का धन तो यहीं पड़ा रह जाएगा यहाँ का मकान तो तुम्हारे साथ नहीं चलेगा उसको संभाल संभाल कर बुहारी लगाकर चुना चपोटा करके रंग रोगन करते करते मर जाएंगे फिर भी यहाँ का मकान साथ में नहीं चलेगा एक नंबर दो नंबर इनकम टैक्स भर भरा करते कराते आखिर तो ये धन सब यहाँ छोड़ जायेंगे साथ में नहीं चलेगा ऐसे यहाँ के मित्र भी साथ में नहीं चलेंगे लेकिन परम मित्र जो परमात्मा है उसका जो मंत्र मिल गया है उससे जो कमाई किया वो अपने साथ चलेगी सदाचार साथ चलेगा सद्गुण का भंडारा चलेगा और गुरु कृपा तो मौत के समय भी हमारी रक्षा करके अमरता के तरफ ले जाती है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम, इससे परम मंगल होता है गुरु कृपा ऐसी चीज है दूसरे तीन नियम पक्के कर लेने चाहिए कि गुरु मंत्र ले रहे हैं अब से मांस आहार नहीं करेंगे अगर कोई करता है तो मांस छोड़ देंगे शराब छोड़ देंगे सिगरेट बीड़ी छोड़ देंगे और तीन नियम ले लेंगे गुरु गीता का पाठ दस मालाओं का जप दस प्राणायाम दस माला का जप और गुरु गीता का पाठ रोज करेंगे यौन सुरक्षा पुस्तक हफ्ते में दो दिन बार जरूर पढ़ेंगे जीवन रसायन पुस्तक अगर स्टॉल पर होगी नहीं शायद हो तो ले लेना साथ में रखना जब भी मन इधर उधर जाए थोड़ा पढ़ा और उसी विचारों में लगे इससे बहुत फायदा होता है तीन प्रकार के शिष्य होते हैं एक होते हैं अधम गुरु कहे फिर भी टालम टोल करे और दूसरे पर काम सौंप गुरु का संकेत न समझे और संकेत समझे तब भी टालम टोल करे छटक बारी दिखावती सेवा करे उनको अधम शिष्य कहा जाता है दूसरे होते मध्यम गुरु के संकेत को समझ के गुरु की आज्ञा को सिर्धार्य करके अपना जीवन उसी प्रकार करे और गुरु सेवा में लगे वो मध्यम शिष्य होते हैं। और उत्तम शिष्य होते हैं हनुमान जी जैसे गुरु की सेवा खोज लेते हैं भगवान राम का राज्य हुआ सीता भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण इन्होंने मिलकर राम जी की सेवा और आपस में बांट ली हनुमान ने बहुत सेवा की अब हम सेवा का फायदा उठाएं इन्होंने बांट ली सेवा आये हनुमान जी पंखा हाक में भरत भैया बोलता है हनुमान ये सेवा मेरे जिम्मे आये हनुमान जी प्रभु की गादी बाजी ठीक ठाक करने लक्ष्मण कहता है की हनुमान ये मेरे जिम्मे की भोजन परोसने की और थाली उठाने की सीता जी बोलती है मेरी सेवा कुल मिला जो भी सेवा होती थी सुबह से लेकर रात्रि तक की इन्होंने सुमृति करके पूरा चाट बनाकर राम जी से सम्मति ले ली थी अब किसी भी सेवा में हनुमान हाथ नहीं बढ़ा सकते हनुमान सेवा के बिना रहे नहीं हनुमान जी तो विगल हो गए कि प्रभु मेरे लिए कोई सेवा नहीं बची मैं क्या करूं मैं नहीं जी सकता बिना सेवा के और इन्होंने तो से वचन ले लिया तो राम जी ने कहा इन्होंने जो भी सेवाएं याद करके लिखी है और मेरे से सही करा ली है तो वो सेवा तो इनके जुम्मे लेकिन जो ये सेवा इनको याद नहीं रही हो और बाकी रह गए वो तुम ढूंढ के कर लिया करो तो हनुमान जी ढूंढते ढूंढते ढूंढते ढूंढते देते तो सब सेवा इन्होंने तो एक छोटी से छोटी सेवा भी है ना कोई आया है उसकी खबर बताने का काम की सेवा भी शत्रुघन ने ले ली ऐसी कोई सेवा नहीं जो हनुमान खोज ले फिर भी उत्तम सेवक थे हनुमान उन्होंने सेवा खोज ली के प्रभु को जब जमाई आवे तो चुटकी बजाने की सेवा इन्होंने नहीं लिखी है जयराम जी उत्तम सेवक है सेवा खोज लेता है चुटकी बजाने की सेवा नहीं तो हनुमान जी तो सामने बैठ गए क्या पता कब ठाकुर जी को जब आ जाए झुटकी बजाओ तो दिन भर दर्शन अच्छा चौकीदारी मिल जाए सिक्योरिटी भी हो गयी उनकी तो साथ साथ में रात हुई माताजी चरण चम्पी करने प्रभु जी के चरण चरण चम्पी करने गए अब माताजी के समक्ष हनुमान जी को बैठना मर्यादा के विरुद्ध है हनुमान जी खिसक गए छत पे चले गए सोचा के प्रभु दिन को तो बदासा आए एक दो बार लेकिन रात को तो जवाया आती है बात तो है के तो स्वाभाविक है किसी वक़्त भी उनको जवाया आ सकती है बदासा आ सकता है अब क्या करूं तो हनुमान ने चुटकी बजाना चालू कर दिया छत पर कभी भी हो सकती है उनको जबाई ठाकुर तो जी का मुंह खुला रह गया सीता बोलती क्या बात है मुंह बंद नहीं करते अब मुंह बंद हो तो बताए ना क्या बात है अब मुंह तो बंद बंद होगा जब सेवक चुटकी करे। सीता घवाई नाथ नाथ स्वामी प्रभु प्रभु लेकिन स्वामी तो सेवक के सेवक हैं। ऐसे उत्तम सेवक के तो गुरु भी सेवक हो जाते उत्तम सेवक पर तो गुरु जी अपना सर्वस्व दे के चले जाते हैं अधम सेवक को मध्यम बनाते हैं मध्यम सेवक अगर उत्तम नहीं बनता है तो फिर उसको मध्यम लाभ रहेगा और जो सेवक तो कहलाते लेकिन सेवा नहीं जरा सा गुरु ने कहा तो दुख हो जाए जरा सा गुरु ने कहा तो मेरे को ये पूछना है मेरे को यह करना है मेरे को खुलासा करना है तो वो तो अधम सेवक भी नहीं है वो तो भारूती आदमी है गुरु की कोई भी बात छोटी मोटी बात अगर चुभ जाती है और दुख देती है तो वो तो सेवक नहीं है ना अधम सेवक है ना मध्यम सेवक है ना उत्तम सेवक है वो तो किराएदार आदमी है तो वो किरायेदार आदमी ऐसा करके भी गुरु उसको सेवक बनाकर कल्याण करना चाहते हैं तो गुरु कृपा से क्या क्या होता है अभी निग्रह आदमी को पता ही नहीं भगवान राम के गुरु थे भगवान कृष्ण के गुरु थे और भगवान कृष्ण गुरु के लिए लकड़ियां करके आते थे जब गुरु से पहले जगपति जहा गए गुरु गुरु शयन करे फिर जाकर राम जी शयन करते थे और गुरु जी जगे उसके पहले राम जी के तैयार रहते थे ऐसे भगवान राम से आ रहा है इतने महान फिर भी गुरु के आगे कैसे दास हो होकर गुरु की सेवा साधु जाने गुरु सेवा क्या मुंह पिछाने अपने मन तो सब लोग सेवा कर लेते हैं लेकिन जो गुरु बता है वो मधुर लगने लगे वो मधुर सेवक हो जाता है मन भाव काम तो कुत्ता भी कर लेता है तुम तो कार पर कुत्ता भी तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए दौड़ लेता है वो तो मह के मनमाना काम है तो मनमाना काम तो कुत्ता भी ढूंढ लेता है कुत्ता भी कर लेता है लेकिन ठाकुर जी को अच्छा लगे ऐसा सेवक तो हनुमान है और भी जो है उनको शाबाश है तो कौशल्या आई सुमित्रा आई कल आई कुछ नहीं सुमन को बुलाया गया मध्य रात को भाई राजा दी अंधा को कोई हो गया तो मंत्री का क्या हाल होगा मंत्री परेशान ही देखा कोई हकीम डॉक्टर का कोई चारा नहीं आखिर रथ भेजा गया गुरु वशिष्ठ को अनुनय विनय करके आपके सेवक श्री रामचंद्र जी जवा खा कर मुंह खुला ही रह गया है हकीम डॉक्टरों को कोई पता ही नहीं चलता है माताजी भी बड़े दुखी हैं और मासी भी हैं विभल है वशिष्ठ आशिष्ठ सदगुरु वशिष्ठ ने चारों चारो नजर घुमाई अब राम जी का बगा सा देखकर बगासा एक ऐसा है कि किसी को देखा तो अपने को आने लग जाएगा झूठ मुठ में मैं करूंगा तो आपको भी चालू हो सकता है तो राम जी का शिष ने देखा कि राम जी का बैगा ऐसा पक्का है कि दूसरे लोग भी बगा खा रहे हैं, लेकिन वो राम जी के सेवक हनुमान नहीं दिखते देखो कहा महापुरुष का चित्त पहुंच जाता है फटाख से जहाँ गलती होती वही उनके चित्त में स्पंदन आता है कई डॉक्टर कई लोग बोलते डॉक्टर को रोग पता नहीं चलता है डॉक्टर बोलते दो महीने में मर जाओगे असंत बोलते नहीं रोग पता क्या नहीं चलता तुम ऐसा ऐसा करो तो मेन पॉइंट उनके हृदय में भगवत गभा प्रकट हो जाती तो वशिष्ठ के अंत में प्रकट हो गया कि हनुमान नहीं दिखाई देते हनुमान जहाँ भी हो हवाएं सुन लें दिशाएं सुन ले आकाश सुन ले, ले यक्ष किन्न देव दानव सुन ले राम जी के सेवक हनुमान जी जहाँ हो वहां से आ जाए हनुमान जी तो छत पर ही थे जा जय श्री राम करके जंप मार दिया तो जंप मारते समय वो चुटकी बजाना छूट चुट गई चुटकी बजाना छूट चुट गई तो प्रभु का मुंह खुलना भी छूट गया जैसा था वैसा पोजिशन में आ गया बोले कि पूछा कि ऐसा क्या हो गया था बोले सेवक ने चुटकी बजाना चालू रखा तो फिर मैं जो है चालू रखू मैं मुख कैसे बंद कर सकता हूँ तो भरत शत्रु लक्ष्मण सीता जी ने सब में अपनी सेवा यथा योग्य काट कूट के थोड़ी गयी बाकी भैया हनुमान तुम्हारी सेवा पहले बाद में हमारी राम लक्ष्मण ज्ञान जय बोले हनुमान की ये उत्तम सेवक है स्वामी से भी ज्यादा उनकी महिमा हो जाती है नरेंद्र से उत्तम सेवक थे शिवाजी से उत्तम सेवक थे तो उत्तम सेवक तो गुरु की सेवा खोज लेता है नहीं उपदेश से सेवा करेगा किसने दिया तो करते करते फिर गिनेगा कि स्वामी जी देखे अरे मूर्ख हृदय में बैठा है तेरा गुरु स्वामी सब देखता है कीड़ी के पग नेवर वो भी साहेब सुनत है सेवा करके गिनाओ मत सेवा करके दिखाओ मत सेवा करके अपने अहंकार को और पाप को विलय करके अपने आप को गुरुमय करते जाओ तो कर बेरा पार हो जाएगा तो तीन प्रकार के शिष्य होते हैं तो संकेत से अथवार हनुमान की नई सेवा खोजने वाले उत्तम शिष्य होते हैं दूसरे मध्यम मध्यम होते हैं, तीसरे कनिष्ठ होते हैं। उत्तम सेवक गुरु के दर्शन मात्र से शांत चित्त प्रसन्न चित्त होने लगेगा और उनकी शंकाओं का समाधान होने लगेगा मध्यम सेवक पूछ पूछ कर शंका समाधान करेगा कनिष्ठ सेवक तर्क करेगा और ये ठीक है कि वो ठीक है अथवा तो ये मंत्र करूं कि वो मंत्र करूं गुरु जी को ये करूं तो कनिष्ठ जो होता है वो थर्ड क्लास सेवक कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर तो उसको लाभ भी होता है कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर गुरु जी दस साल हो गए हमने मंत्र लिया अब कोई अनुभव हुआ कि तो पहले तो बहुत आनंद आता था शिविर में थे तो बहुत आनंद आता था लेकिन गुजर घर में आनंद ऐसा नहीं रहा तो शिविर का साधकों के हाथ से भोजन बना भोजन मिला शिविर के माहौल में रहे और गुरु की निगाहों में रहे मन की बदमाशी नहीं होने दिया तो बहुत आनंद रहा घर में गए तो जैसा तैसा मासिक धर्म में कोई है उसने भोजन बनाया तो तेई भक्ति डाउन हो गई अथवा तो जैसा तैसा भोजन खा लिया जैसे तैसे बिस्तर पर सो गए जैसे तैसे व्यक्तियों से हाथ मिला लिया और मंत्र छोड़ दिया बोले हाँ गुरु मंत्र तो कभी छूट जाता तो, तो अधम सेवक है उत्तम सेवक है कि गुरु ने दिया उसको बढ़ाए मध्यम सेवक है गुरु ने जो योग्यता दी उसको संभाल के रखे धीरे धीरे बढ़े और कनिष्ठ सेवक हुआ है योग्यता मिलती है फिर डाउन फिर पुश करा के जाए एकाद शिविर में फिर डाउन फिर थोड़ा ऊपर उठे फिर डाउन ऐसे बैटरी रिचार्ज करे फिर डाउन रिचार्ज करे फिर डाउन ऐसे करते करते बैटरी खत्म हो जाती जीवन खत्म हो जाता है तो ये सब सत्संग में जब बातें आती तो अपने को सावधान होने के लिए आती है अपने को उत्तम से वक्त तो पहुंचाने के लिए आती है शिष्य का पहला लक्षण है श्रद्धालु हो श्रद्धा हीन आदमी तो पशु से भी बदतर है लेकिन श्रद्धालु और श्रद्धालु की पहचान है कि वो गुरु ने दिए हुए साधन में उसकी तत्परता होगी और पहले की अपेक्षा उसमें पाप ताप कम होने लगे तो वो श्रद्धालु है और पाप ताप वही करता है दुराचार वही करता है उससे भी बढ़कर करता है तो वो श्रद्धालु नहीं वो तो ढोंगी शिष्य है कहलाने के लिए नाम दान ले लिया एक सिम्बल ले लिया इतने बड़े समर्थ गुरु का शिष्य हूँ ऐसा कहलाने के लिए उसने कर लिया लेकिन वो श्रद्धालु नहीं है श्रद्धालु की पहचान है की गुरु मंत्र के बाद उसको ध्यान भजन में मन लग गए गुरु मंत्र के बाद वो अपना नियम करता रहे गुरु मंत्र मिलने के बाद उसके दोष कम हो तो ये श्रद्धालु शेष है अगर श्रद्धा है तो तत्परता भी है, श्रद्धा है तो संयम भी आएगा अगर श्रद्धा नहीं तो संयम भी नहीं आएगा तत्परता भी नहीं आएगी तो भगवान में श्रद्धा हो तो आसान है और पिछले चालीस साल से मस्जिद में जाते हैं चालीस साल से मंदिर में जाते हैं लेकिन स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं तो मस्जिद और मंदिर में भी ठीक है जाने को जाते बाकी श्रद्धा नहीं है तो भगवान में या खुदा में श्रद्धा हो तो आदमी खलकत में अपने मालिक को देखेगा दरवारे लेके किसी की कतल करने की बेवकूफी नहीं करेगा अगर ईश्वर में अल्लाह में श्रद्धा है तो ला इला इलाह सब में वो मालिक है जब सब में मालिक है तो मूर्ख तलवार लेकर क्यों खुलेआम कतलाम करने को निकल पड़ते सब में मालिक है तो फिर सब में भगवान है तो दूसरे को क्यों कत्ल करना तो जब भगवान में या मालिक में श्रद्धा होगी तो उस आदमी की हिंसा क्षीण होती जाएगी अहिंसक स्वभाव बनेगा काया दूर होती जाएगी निर्वीक होगा स्पष्टवादी होगा तो बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता से स्पष्ट बोलेगा ऐसा नहीं स्पष्ट बोले और किसी का दिल जलाने वाला स्पष्ट बोले नहीं किसी के दिल का दिल को चोट लगे ऐसा सत्य नहीं सतगुरु भी सत्य बोलते हैं, तो दूसरे दिल को चोट नहीं लेकिन उसके दिल को एक दिशा मिल जाए अब खाम खा कोई चोट लगा दे तो उसकी बेकूफी लेकिन अपनी ओर से किसी के दिल को दुख न हो ऐसा ख्याल रख के फिर सत्य बोला जाता है सत्य हो हित कर हो मधुर हो उसका जीवन कल्याणकारी हो ऐसे इसलिए गुरु बोलते पर चाहे वशिष्ठ जी गुस्सा करके भी बोलते कि सीता जी गहने पहन के जाएगी राम जी वलकल के जा रहे नंगे पैर और सीता महारानी हो के जाए व्यवहार में तो अच्छा नहीं लगता एक ऐसा है कैसा थी सीता तपस्वी वेश में और पत्नी महारानी के वेश में व्यवहार में तो शोभा नहीं देता है बोलो व्यवहार व्यवहार में शोभा नहीं देता मेरी आज्ञा है सीता गहने टन के ही जाएगी वनवास राम को मिला है न कि सीता को मिला है तो बाबा जी गृहस्थी जीवन में क्यों डिस्टर्ब करते होंगे कुछ मूर्खों ने तो ऐसा बका लेकिन वशिष्ठ ने ये को जो सहद स्वभाव पूर्णा हुआ उसमें कितना रहस्य था सीता अगर गहने पहन के नहीं जाती तो रावण सीता का हरण करके जाता तो सीता ने गहने फेंके ताकि सीता कौन सी दिशा में गई वो पता चला और फिर वो अंगूठी भी राम जी को मिली की सीता की है और इसी से सीता जी को पाने में भी सुविधा हुई वशिष्ठ जो बोलते है उसके पीछे कितना रहस्य छुपा है ये मूर्खों के बाद में पता गुरु जो बोलते उसमें कितनी कृपा छुपी होती है गुरु जो नाराज होकर जरा डांटते भी हैं तो उसमें कितना भविष्य में उज्जवल प्रकाश छुपा होता है ये बाद में पता चला मूर्खों को उस समय के तो लोग वशिष्ठ के लिए निंदा करने लगे तो मूर्ख आदमी वशिष्ठ की निंदा कर ले इसलिए वशिष्ठ जी छोटे नहीं हो जाते है वह शिष्य तो अपनी महिमा में है ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी ऐसी जगह पे पहुंचा है कि लाखों आदमी उनकी प्रशंसा करे फिर भी वो अपने में अहंकार नहीं आता उनको और लाखों आदमी निंदा करे तभी भी उनके चित्त में विषाद नहीं होता है वो ब्रह्मज्ञानी की प्रशंसा करके लोग अपना हृदय पावन कर लेते और निंदा करके अपने और अपने पीढ़ियों को नरक में ले जाते ज्ञानी तो निर्लित है गुरु में और भगवान में और प्रसाद में साधारण बुद्धि नहीं की जाती है गुरु में मनुष्य बुद्धि भगवान में मूर्ति में पत्थर बुद्धि और प्रसाद में भोग बुद्धि करें अन्न बुद्धि करें तो ये उन्नति से वंचित रह जाएंगे एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर उनका जन्मदिन था कुछ उत्सव था बड़े शोभायमान होकर कहीं जा रहे थे गुरुजी ने देखा शिष्य यशस्वी हो रहा है गुरुजी प्रसन्न हुए जैसे बेटी की ऊंचाई देखकर बाप खुश होता है शिष्य का मंगल देखकर गुरु भी प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्नता से गुरु ने माला दे दी माला दे दी तो माला का तो गुरु की दी हुई माला है तो उसका तो बहुत आदर होना चाहिए क्योंकि गुरु अगर मिट्टी दे थाके दे देते है लीद भी दे देते तभी भी शिवाजी महाराज उसका आदर करते तो गुरु की दी हुई वस्तु है देने वाला कौन है कि सदगुरु है जिसके हृदय में सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा चमकता है जिसकी आंखों से परमात्मा की कृपा और आनंद के तरंग बहते रहते हैं जिसका शरीर 24 घंटा सत्य आनंद स्वरूप के व्य बरसाता रहता है वो प्रकृति पर और वातावरण पर उनकी बड़ी रहमत है ऐसा रहमी कृपालु दयालु आनंददाता सतगुरु के हाथ से लीड मिली तभी भी शिवाजी के लिए प्रसाद है मिट्टी मिली तभी भी शिवाजी संभाल के रखते प्रसाद है लेकिन उस मूर्ख इंद्र ने देखो देवों का राजा है और मैं उसको मूर्ख कह लेता हूँ मूर्ख इंद्र ने उस समय नहीं समझा गुरु ने दिया हुआ हार जैसे कोई साधक को कोई आते तो हार मिलता है तो आदर से रखते और कोई नेता आते तो लेके जाते पहन के लोगों को दिखा के तो कहीं का कहीं कर देते तो फिर उनकी सीट भी कहीं की कहीं हो जाती जयराम जी और जो आदर करते हैं तो उनका भी आदर होता है उनकी सीट भी पक्की हो जाती है ऐसा भी कई अनुभव हो गए लोगों को जयराम की तो ऐसे इंद्र की सीट भी चली गई गुरु की माला का अनादर किया तो इंद्र की सीट भी चली गई इसी मत भागवत में आता है सीट शब्द नहीं आता सीट सिद्ध मिलाया हुआ है गुरु ने माला दी और इंद्र ने गुरु की माला का आदर करना चाहिए था आंखों पर धरनी चाहिए थी प्राणों की नहीं उसका प्रेम से है स्वीकार करना चाहिए था लेकिन वाहवाही के मध्य में इंद्र ने वो माला लेकर हाथी के सिर पर रख दी हाथी तो हाथी है चलते चलते हाथी ने वो माला सूंड में उठाकर पैरों तले को चल दी बृहस्पति को बताने वालों ने बता दिया जाके बृहस्पति को लगा कि मेरी दी हुई प्रसादी और हाथी के पैरों तले कुचलवा दी है, ऐसा किया उसने इंद्र मूर्ख है हा व्यक्ति ने बता दिया इंद्र के दुश्मनों को कि इंद्र के गुरु इंद्र से नाराज है जयराम जी किए इंद्र के गुरु इंद्र पर राजी नहीं है शत्रुओं को तो मौका मिल गया कि जिसका गुरु रूठा है वो चाहे इंद्र हो इंद्र का और कोई हो जिसका गुरु जिस पर राजी नहीं है उस आदमी का तो हौसला धीरे धीरे नहीं एकदम नष्ट हो जाता है गुरु नाराज है तो उस आदमी के पुण्य भी नष्ट हो जाते गुरु नाराज है तो उसका यश भी नष्ट करने में आसानी होगी और गुरु नाराज है तो उसका राज्य भी छीनने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी तो दायितों ने धागा बोल दिया जो दबे हुए छुपे छुपे फिरते थे उन दैत्यों ने भी हिम्मत करके इंद्र पर धावा बोल दिया और इंद्र बुरी तरह परास्त हुए देवता पर अमरापुरी छोड़कर और इंद्र भी रंक जैसा भागता फिरा बड़े बुरे हाल हुए बुरे हाल होने के पहले इंद्र ने अपनी गलती संवारने की कोशिश की लेकिन ऊपर उत्तर से पता चला के शत्रुओं को पता चल गया है कि गुरु नाराज है जाऊं मैं गुरु को राजी करके आऊ तो शत्रुओं को पता चला है मेरे पर मुसीबत ना आ जाए इसलिए गुरु को राजी कर लू गुरु भक्ति से गुरु को राजी नहीं करने गया जैसे हनुमान जी प्रभु भक्ति से प्रभु को राजी करते हैं। दिखाए के लिए नहीं तो इंद्र गुरु को राजी करने के लिए गया तो इंद्र आ रहा ऐसा गुरु के अंत कम ख्याल आया तो गुरु अपने पिछले कमरे के दरवाजे से कहीं निकल अपनी को कह दिया कि इंद्र आया तो बोल देना गुरु जी ने मुलाकात नहीं कराना इंद्र आया गुरु जी से मिलना है बोले गुरुजी अभी नहीं है हम नहीं मिलेंगे तो इंद्र